दोहावली कलयुग का वर्णन धातु कलयुग में रसायन विद्या उपाधि रहित अबाधिक वरदान सदगुरु की प्राप्ति सच्चे मित्र और देवता की प्रत्यक्ष दर्शन ये पांचों बाते डर के मारे पुस्तकों में छिप गई है अर्थात पुस्तकों में ही इनके वर्णन मिलते हैं प्रत्यक्ष में ये दिखाई नहीं देते रथ निपट राजत सहित समाज देवालय अर्थात मंदिर तीर्थ और पवित्र पुरियों में सर्वत्र ही अत्यंत भ्रष्टाचार और भ्रष्ट वातावरण फैल गया है मानो उन स्थानों में कलयुग अपने सारे समाज के काम क्रोध दम्भ लोभ कपट दुराग्रह असत्य हिंसा अस्थ्य अभिव्यभिचार आदि दोषों एवं दुर्गुणों के साथ किले बंदी करके विराजमान रहता है गोड़ गवार दिपाल मही, जमन महा महिपाल सामन दान भेद कली केवल दंड कराल कलयुग में अर्थात जंगली लो और तो पृथ्वी के राजा हो रहे हैं और यवन इनकी राजनीति में साम दान भेद का प्रयोग न होकर केवल कठोर दंड का ही प्रयोग होता है लोढ़ा सदन लागे कायर कूर कुकोत कले घर घर सहस डहार जैसे पहाड़ की ठोकर लगने पर उस पर कुछ भी वर्ष न चलने से मूर्ख लोग पहाड़ के बदले घर के सील लोढ़े को फोड़ डालते हैं इस प्रकार अपने ही घर वालों को तंग करने वाले कायर क्रूर और कुपुत कलयुग में सहस्त्रों की संख्या में घर घर होंगे प्रकट चार्य पद धर्म के कलिमह केव एक प्रधान देन के दान कर सत्य अहिंसा शौच दान धर्म की ये चार चरण प्रसिद्ध है जिनमें से कलयुग में एक दान ही प्रधान रह गया है जिस किसी भी प्रकार से दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है कलयुग समयुग आन जव नाम गुन गन विमल भवतर बिना प्रयास यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान और कोई भी युग नहीं है क्योंकि इसमें केवल श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूहों का ज्ञान करके ही मनुष्य बिना ही किसी परिश्रम के भवसागर से तर जाता है और चाहे जो भी घट जाए भगवान में प्रेम नहीं घटना चाहिए श्रवण घटहु पुण्य दीर्घ सकल बल देह, इते घटे घटी हैं कहाँ जौ न घटे हरिम कानों से चाहे कम सुनाई पड़े आँखों की रोशनी भी चाहे घट जाए सारे शरीर का बल भी चाहे छीण हो जाए किंतु यदि श्री हरि में प्रेम नहीं घटे तो इनके घटने से हमारा क्या घट जाएगा कुसमय का प्रभाव तुलसी पावस के समय धरी को कलिन मौन अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसात के मौसम में कोयल यह समझकर मौन हो जाती है कि अब तो मेढक टराएंगे हमें कौन पूछेगा अर्थात बुरा समय आने पर दुर्जनों की ही चलती है इस समय सज्जन चुप रहते हैं राम जी के गुणों की महिमा कुतरक कुचाल कुचालिकली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जब इंधन अनल प्रचंड कलियुग के कुमार कुतरक कुचाल कपट दम्भ और पाखंड को जलाने के लिए श्री रामचंद्र जी के गुण समुदाय वैसे ही हैं जैसे ईंधन को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि कलयुग में दो ही आधार हैं कल पाखंड पचार प्रबल पाप पावर पति तुलसी उभय आधार राम नाम सुर सर सलिलन तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में केवल पाखंड का प्रचार है संसार में पाप बहुत प्रबल हो गया है सब ओर पामर और पतित ही नजर आते हैं ऐसी स्थिति में दो ही आधार है एक श्री राम नाम और दूसरा देव नदी श्री गंगा जी का पवित्र जल भगवत प्रेम ही सब मंगलों की खान है राम चंद्र मुख चंद्र मा चित्तचक जब हो राम राजभ समय सुहावन सोई जिस समय भगवान श्री राम जी के मुख चंद्र को निरखने के लिए चित्त चकोर बन जाता है वही समय राम राज्य की भांति सुहावना होता है और तभी सब काम शुभ होते हैं बीज राम गुण पुली सुकृति सुतन सुखे तब सतुलसी सत जब परम पुण्यात्मा पुरुष के पाप रहित निर्मल तन रूपी सुंदर और श्रेष्ठ खेत में श्री रामचंद्र जी के गुण समूह रूपी बीज बोए जाए और प्रेमास्त्रों के पवित्र जल से उन्हें सींचा जाए तुलसीदास जी कहते हैं कि तब उनमें से आनंदातिरेक के कारण पुलकावली रूपी शुभ अंकुर उत्पन्न होते हैं और तभी उसमें भगवत प्रेम रूपी धान की खेती लहराती है तुलसी सहित सने हन सुम रहु सीताराम सगुन सुमंगल शुभ सदाम आदि मध्य परिणाम तुलसीदास जी कहते हैं कि नित्य निरंतर भगवान श्री सीताराम जी के सुंदर सगुण स्वरूप का प्रेम सहित स्मरण ध्यान करते रहो इससे आदि मध्य और अंत में सदा ही अच्छे शकुन परम मंगल और कल्याण होगा पुरुषार्थ स्वार्थ सकल परमारथ परिणाम सुलभ सिद्धि सब साहिब सीताराम श्री सीताराम जी का स्मरण करते ही मनुष्य के लिए सभी सिद्धियाँ और सब पर स्वामित्व सुलभ हो जाते हैं तथा सभी तरह के स्वार्थ अर्थात लौकिक कार्य पुरुषार्थ अर्थात आध्यात्मिक कार्य सफल होते हैं और अंत में परमार्थ अर्थात श्री भगवान की प्राप्ति होती है दोहावली दोहावली के दोहों की महिमा मन दोहा दीप जहां उर प्रगत प्रकाश तम भय कल जली पिला जिसके हृदय रूपी घर में इन दोहों रूपी मणिमय दीप का प्रकाश प्रगट होगा वहां मोह रूपी अंधकार भय रूपी रात्रि और कलिकाल रूपी कलिमाल माँ का मिलास नहीं हो सकता का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साम काम जो वह कामरी काले काल कुमार क्या भाषा क्या संस्कृत श्री भगवान के गुण गाने के लिए तो सच्चा प्रेम चाहिए जहाँ कंबल से ही काम चल जाता हो बढ़िया लेकर क्या करना है? राम राम की दीन बंधुता किए सहगे नाज तुलसी गरीब निवाज तुलसीदास जी कहते हैं कि बस इतना जान रखना चाहिए कि श्री रामचंद्र जी गरीब निवाज दीन बंधु हैं इसी से उन्होंने मड़ी के आदि जिनके बिना आनंद से हमारा काम चल सकता है महंगे किए हैं और त्रिल जल तथा तो अन्न जिनके बिना पशु पक्षी और मनुष्यादि प्राणियों का काम ही नहीं चल सकता आदि वस्तुओं को सस्ता कर दिया है